अगले दिन सुबह विक्रांत और नैना एक दूसरे से लिपटे हुए चादर के भीतर पड़े हुए थे अचानक से विक्रांत को खांसी आनी शुरू हो गई विक्रांत के खांसने के साथ ही उसका कुत्ता ने भी शुरू कर दिया था जितनी बार्त को खांसी आ रही थी भौके जा रहा था क्या वो तुम्हें तुम ठीक तो हो डॉक्टर के पास चलो क्या नैना ने विक्रांत के सीने को अपने हाथों से सहलाते हुए नहीं कोई दिक्कत नहीं है ठीक है ये मुझे अक्सर खांसी आती रहती है तुम टेंशन मत लो विक्रांत ने नैना के बालों को सुलझाते हुए खो खो खो भो भों भों चलो यार मेरे गांव चलते हैं। विक्रांत ने नैना के गले में हाथ डालकर उसे खुद से सटाते बहुत दिन हो गया, हुए कहाम्स भोक कुटा चुप करो तुम्हें भी ले चलूंगा टेंशन मत लो याद है ना माँ ने क्या कहा था वो तुम्हें देखते ही मार डालेगी विक्रांत ने शेरलोक होम्स की तरफ देखते हुए कहा ऐसा लग रहा था कि शेरलोक होम्स को विक्रांत की सारी बात समझ में आ रही थी वो चुप होकर एक तरफ बैठ गया उसका भौंकना बंद हो गया था अचानक से गांव जाने का प्लान कहा गाँव में चलना नैना ने कहा अरे नहीं अभी टाइम है बाद में कोई केस आ तो फिर समय नहीं मिलेगा चलो एक दिन के लिए घूम आते विक्रांत ने नैना के माथे पर किस करते हुए कहा अच्छा तुम मुझे सच में अपनी माँ बाप और गाँव वाले रिश्तेदारों से मिलाने के लिए ले जा रहे हो मुझे बेवकूफ़ समझते हो क्या तुमने कल बैंक ऐसी पैसे क्यों निकाले थे बताना जरा और फिर तुमने मुझसे जबरदस्ती लैंड रोवर लाने के लिए क्यों कहा तुम गांव जाकर शो ऑफ करना चाहते हो ना दिखाना चाहते हो ना कि तुम कितना अमीर हो? नैन विक्रांत की तरफ थोड़ी अलग सी नजरों से देखते हुए कहा, चुप रहो, तुम पागल हो क्या मैं पैसे का शो ऑफ क्यों करूंगा? सच कहूं तो मैं तुम्हारा शो ऑफ करने जा रहा हूँ वहाँ गाँव के लोगों को मैं दिखाऊंगा की कि तुम कितनी खूबसूरत हो और अब मैं तुम शादी करने वाला हूँ वहाँ गाँव में कभी किसी ने इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी होगी और मेरे चाचा और चचेरे भाई लोग हमेशा मेरा मजाक बनाते थे मेरे गरीबी का मजाक बनाते थे मुझे बेकार समझते थे अब मैं उन्हें दिखाऊंगा कि कौन बेकार है और कौन गरीब है ए, तुम भी ना विक्रांत क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हो नैना ने हंसते हुए कहा क्या बच्चों वाली बात अब फटाफट उठो और तैयार हो जाओ अब हम गाँव जा रहे हैं जल्दी करो विक्रांत ने नैना की तरफ देखते हुए जवाब दिया और फिर वो खुद भी बैठ से उठकर खड़ा हो गया विक्रांत लैंड ओवर की ड्राइविंग सीट पर बैठकर उसे स्टार्ट कर चुका था और फिर उसने अपने आंख पर प्राड़ा वाला चश्मा चढ़ा लिया था जो उसे नैना ने गिफ्ट में दिया था गाड़ी की पिछली सीट पर शैलो शेलो बैठा हुआ था और आगे विक्रांत के बगल में नैना भी चश्मा लगाए बैठी हुई थी लेकर अपनी माँ के घर जा रहा है तब से मानो उसका होश उड़वा हुआ था वो चुपचाप गाड़ी के पीछे वाली सीट पर बैठा हुआ था और सामने सड़क की तरफ देख रहा था विक्रांत ने आज बिल्कुल नई पुलिस यूनिफॉर्म पहनी हुई थी और क्लीन शेव कर रखा था नैना ने बिल्कुल सिंपल ड्रेस पहनी हुई थी वो गांव जा रही थी तो उसने खुद को उसी के हिसाब से तैयार कर रखा था हालांकि उसकी सुंदरता में कोई कमी नहीं थी नैना नेचुरल ब्यूटी थी और काले रंग के चश्मे के साथ उसकी खूबसूरती और उभर कर सामने आ रही थी विक्रांत का गांव मुंबई से तकरीबन 150 किलोमीटर की दूरी पर नासिक डिस्ट्रिक्ट में था विक्रांत का गाँव काफी रूरल एरिया में था यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोग किसानी और पशुपालन के काम पर ही निर्भर थे गांव में अभी भी काफी गरीबी देखने को मिलती थी यहां तक कि गांव में ना तो ठीक से सड़क की व्यवस्था थी और ना ही लाइट पानी की अभी भी गांव के अधिकतर लोग कुएं से ही पानी निकालकर पीते थे गांव अभी भी उसी हालत में पड़ा हुआ था जैसे ये तब था जब विक्रांत यहां से निकलकर मुंबई के लिए गया हुआ था अभी भी यहाँ कोई खास विकास नहीं हो पाया है आज भी लोग अच्छे भविष्य के तलाश में लगातार यहाँ से शहर का रुख करते नजर आते हैं धीरे धीरे करके गाँव खाली होता जा रहा है विक्रांत को गांव के बारे में जो कुछ भी याद था वो पुराने वाले विक्रांत की मेमोरी की वजह से ही याद था वास्तव में विक्रांत कभी यहाँ नहीं आया था लेकिन फिर भी उसे यहाँ की एक एक चीज याद थी वैसे विक्रांत की लाइफ भी कितने अजीब है उसे अपने पिछले जन्म की भी सारी बातें याद हैं, और इस जन्म में वो जिस विक्रांत के शरीर में आया हुआ है उसकी भी सारी पुरानी चीजें उसे पता है विक्रांत भी अपनी दौलत और खूबसूरत गर्लफ्रेंड का दिखावा करने का एक भी मौका नहीं छोड़ना चाहता था वो भी फुल एटीट्यूड में वहां पहुंचा हुआ था उसकी गाड़ी अब हाईवे से हटकर गांव की पगडंडी से होते हुए आगे को बढ़ने लगी विक्रांत के चेहरे पर घमंड का भाव देखकर नैना उससे बोल पड़ी विक्रांत ये बताओ तुम मुझे अपने गांव के लोगों से मिलाने के लिए आए हो तो तुम्हें ये डर नहीं लग रहा कि मैं तुमसे दूर हो जाऊंगी तुम्हारे घर वालों की गरीबी देखकर और गांव की हालत देखकर मैं भड़क भी तो सकती हूँ ना बिल्कुल ना विक्रांत ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया क्या मैं तुम्हें जानता नहीं नैना मुझे पता है कि तुम्हे गरीबी अमीरी से कोई फर्क नहीं पड़ता तो मेरे साथ इसलिए हो क्योंकि तुम्हारा मेरे साथ दिल मिल रहा है और दूसरी बात मैं भी तुम्हारे साथ इसीलिए हूं क्योंकि तुम ऐसी हो वरना भला मैं अपनी जान जोखिम में डालकर तुम्हारे पीछे क्यों आता बोलो विक्रांत ने गाड़ी की स्टेयरिंग गांव की सड़क की तरफ घुमाते हुए कहा अच्छा तुम बातें बड़ी अच्छी कर लेते हो नैन हंसते हुए कहा खुद विक्रांत भी उसकी बात सुनकर हंस पड़ा और फिर उसने हंसते हुए कहा अच्छा एक चीज और ये मेरे घर वालों को बात करना नहीं आता मतलब जो उनके मन में होगा वो बोल देंगे तो उनकी कोई बात ज्यादा सीरियसली मत लेना अगर उनकी कोई बात बुरी भी लगती है तो प्लीज इग्नोर कर देना गांव के लोग है आज सब पता चलेगा की तुम बचपन में कैसे थे <laughs> अच्छा पता कर लेना भाई विक्रांत ने नैना को अब थम दिखाते हुए कहा कुछ ही मिनट में विक्रांत की गाड़ी बीच गाँव में पहुंच चुकी थी विक्रांत ने गाड़ी का शीशा डाउन किया ताकि वो बाहर का नजारा देख सके लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि यहाँ पर कोई नजर नहीं आ रहा था विक्रांत ने अपने प्राडा के चश्मे को आंखों से उतारकर ऊपर सिर पर लगा लिया था ताकि वो और ध्यान से देख सके लेकिन यहां तो ऐसा लग रहा था कि पूरे गांव में कोई आदमी ही नहीं बचा है, पूरा का पूरा गांव खाली पड़ा है कमाल है कोई दिख क्यों नहीं रहा विक्रांत के मुंह से निकल पड़ा कहा के सब के सब हो सकता है मार्केट गये हो निर्णय अनुमान लगाया तो पूरा गांव एक साथ ऐसा कैसे हो सकता है विक्रांत ने चौंकते हुए कहा, वो तो मेला हो सकता है कि कोई मेला लगा हो आसपास। अरे नहीं यहाँ कौन सा मेला लगता है और इस टाइम कौन जाएगा विक्रांत ने जवाब दिया और फिर गाड़ी की स्टीयरिंग अपने घर की तरफ जाने वाले कच्चे रास्ते पर घुमा लिया रास्ता कच्चा था सो गाड़ी काफी दूर उड़ाते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रही थी रास्ते के दोनों तरफ खेत थे और दूर एक बाघ दिखाई पड़ रहा था विक्रांत ने उस बाघ की तरफ इशारा करते हुए नैना से कहा वो बाघ देख रही हो ना वो पूरा बाग और उसके आसपास का खेत सब हमारे घर वालों का ही है बचपन से मैं उस बाग में खेलने के लिए आता हूँ बहुत दौड़ा हुए विक्रांत के चेहरे पर एक अलग ही खुशी देखने को मिल रही थी विक्रांत अपने घर के करीब पहुंचा तभी उसकी नजर घर से थोड़ी दूरी पर लगी भीड़ पर पड़ी वहाँ क्या हो रहा है इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है हो सकता है कुछ हो रहा हो कोई फंक्शन वगैरह नया ना जवाब दिया हम्म चलो देखते है इतना क्या विक्रांत अपने घर के सामने से होता हुआ गाड़ी लेकर उस भीड़ की तरफ बढ़ गया वहाँ करीब जाकर देखने पर पता चला कि वहां तकरीबन दस या बारह लोग हाथों में डंडे आदि लेकर खड़े थे ऐसा लग रहा था कि वहां पर कोई लड़ाई हो रही थी विक्रांत ने गाड़ी उस भीड़ के पास ले जाकर देखा तो वो दंग रह गया वहां पर गांव के लोग उसके घर वालों को घेर कर खड़े थे विक्रांत ने देखा कि गाँव वाले काफी चिल्ला रहे थे कुछ लोगों को तो विक्रांत पहचान भी रहा था इनमें से और उन सब सामने विक्रांत के पिता अपना सिर झुकाए खड़े थे उनके साथ ही विक्रांत की माँ चाचा और उसकी ताई वगैरह पूरा परिवार वहाँ खड़ा था मामला को समझ नहीं आ रहा था विक्रांत मनी मन सोच में पड़ गया आखिर क्या बात हो सकती है तो विक्रांत ने लैंड रोवर में बैठकर और प्राड़ा का चश्मा पहनकर पूरा कर लिया था लेकिन परिवार वाला टास्क अभी पूरा होना बाकी था और शायद अब वक्त आ गया था जब वो परिवार वाला टास्क पूरा करेगा